इस विक्टिम का नाम नौशाद था नौशाद अली ये फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर था हर्षित ने विक्रांत को अगले विक्टिम के बारे में बताना शुरू किया तमिल और तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री का काफी फेमस स्क्रिप्ट राइटर था इसके स्क्रिप्ट पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से फ्लॉप चल रहा है फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिल रहा था तो ऐसे ही छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म में काम करके काम चला रहा था हेलो हेलो अचानक से इंस्पेक्टर अशोकन फोन पर किसी से बात करते हुए नजर आए चूँकि यहां पर नेटवर्क ठीक नहीं था इस वजह से वो फोन हाथ में लेकर इधर उधर भटकने लगे फोन को सिग्नल जोन में लाने की कोशिश कर रहे थे हालांकि फोन और अशोकन मलयालम लैंग्वेज में बात कर रहे थे लेकिन फिर भी विक्रांत किसी तरह से इतना समझ पा रहा था कि अशोकन किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है कुछ देर तक फोन आरोप अजीब सी भाषा बोलने के बाद अशोकन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर यहाँ पर गोताखोरों की टीम आ रही है ये लोग पानी के भीतर सर्च अभियान चलाने वाले हैं। तो अगर आपका कुछ इंस्ट्रक्शन हो तो बताओ उन लोगों को मैं बोल देगा हम्म, अभी तो हम लोगों ने सभी क्राइम सीन देख लिया है अब दूसरे वाले सर्वाइवर के बारे में बताओ उसका क्या हुआ विक्रांत ने डाइविंग टीम को कोई भी खास इंस्ट्रक्शन देने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया ओ अशोक ने जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहा जब उन लोगों को यहाँ से बचा ले जाया गया तब तो वो काफी सीरियस सिचुएशन में थे अभी ये उनका इलाज चल रहा है बात करते करते अशोकन ने अपने जेब से फोन निकाल कर इस पर एक नजर चेक किया और फिर इसे चेक करने के बाद उसने विक्रांत से कहा अभी तक तो ये लोग सही सलामत है क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो अब तक मेरे पास मैसेज आ गया होता कौशिक रमन हर्षित ने फिर से अपने फोन में मौजूद इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए बताना शुरू किया इसका नाम कौशिक रमन है ये क्रू मेम्बर में ऐसा बंदा था जो की सब काम करता था मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट कैमरामैन, लाइटिंग ड्रेसिंग सारा काम सब कुछ कर लेता था ये यहाँ तक के कुछ फिल्मों में तो ये छोटे मोटे रोल भी कर चुका है और अभी इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है ज्यादा से ज्यादा 28 से 30 साल का रहा होगा इसके पेट में चाकू मारा गया है ये कहाँ पर मिला था मतलब कहाँ से पुलिस ने इसे बचाया था दूर है क्या यहाँ से विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा अशोकन तुरंत ही विक्रांत के इस सवाल का मतलब समझ गया उसने अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत को बताना शुरू किया नहीं ज्यादा दूर नहीं है थोड़ी दूरी पर है लेकिन दिन में तो हम लोग वहां तक लगभग दस मिनट में पहुंच गए थे अभी इस टाइम अगर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे तो हो सकता है कि पांच मिनट में वहां पहुंच जाएंगे भले ही अशोकन अपनी भावनाओं को हिन्दी के सटीक शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रहा था लेकिन फिर भी विक्रांत को अब तक उसके कहने का पूरा मतलब समझ में आ चुका था उसके कहने का मतलब यह था कि भले ही ये दूरी पैदल चलने के लिए ज्यादा नहीं थी लेकिन अगर मर्डरर विक्टिम को अपने कंधे पर उठाकर तो काम रहा होगा अगले सरवाइवर के मिलने वाली जगह तक पहुँचने तक कोई कुछ नहीं मिला अशोकन रास्ते भर अपनी सस्ती सिगरेटाता हुआ धुए के छले मनाता जा रहा था हालांकि शुरू में ही विक्रांत ने अशोकन को ये वार्निंग दे दिया था कि उसके नाक में सिगरेट का धुआं नहीं जाना चाहिए इस वजह से अशोक कर रहा था धुआं न जाए शांत मूड में था इस वजह से उसने अशोकन से दोबारा सिगरेट के बारे में बात भी नहीं की थी उत्तर की तरफ दूर पहाड़ी नजर आ रही थी और उस पहाड़ी के नीचे काफी सारे जंगली पेड़ उगे हुए नजर आ रहे थे किनारे कुछ नारियल के पेड़ भी नजर आ रहे थे क्योंकि रात का वक्त था और रास्ता भी ढंग से नहीं बना हुआ था ऐसे में इन लोगों को लोकेशन पर पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लग गया जब विक्रांत अपनी टीम के साथ एग्जेक्ट लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर अभी भी पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए हैं विक्रांत और उसकी टीम को देख ये लोग और ज्यादा शिद्दत ऐसी काम करने लग ये तो काफी दूर है हर्षित ने विकांत की तरफ देखते हुए कहा आखिर किसी को इतनी दूर ला मर्डर करने का क्या मकसद हो सकता है और इतनी दूर तक तो भला आया कैसे होगा विक्रांत को हर्षित की बात बिल्कुल सही लग रही थी ये जगह वाकई में कैंप वाले एरिया से काफी दूरी पर है यहाँ नॉर्मली पैदल चलकर आना मुश्किल है तो ऐसे में भला वो मर्डरर कैसे विक्टिम को अपने कंधे पर लादकर कर यहाँ लेकर आया होगा और दूसरी चीज ये थी कि आखिर मर्डर को यहाँ आकर विक्टिम का खून करने की क्या जरूरत थी अगर उसे सबको अलग अलग जगह पर मारना था तो फिर वो उसे कैंप के राइट या लेफ्ट साइड में जाकर प्लेन एरिया में भी तो मर्डर कर सकता था लेकिन उसने इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना वो जंगल की तरफ क्यों गया क्या वजह हो सकती है और सबसे अजीब बात तो ये है की कािल ने इस विक्टिम का भी मर्डर नहीं किया उसने बस इसके पेट में चाकू घुमा कर छोड़ दिया क्यों? क्यों उसने ऐसा अगर वो चाहता तो जहाँ पर उस कुक को जमीन में गाड़ कर छोड़ा था वही पर इसे भी छोड़ सकता था एक बात और कातिल को यह कैसे पता चला की कि किसी इंसान के पेट में कितना चाकू मारने पर वो नहीं मरता है या फिर ये भी महज एक इत्तफाकी है कि वो आदमी चाकू लगने के बाद भी अभी तक जिंदा है ये सब सोचते हुए विक्रांत टॉर्च के सारे जमीन को ध्यान में देख रहा था वहाँ पर उसे खून की कुछ बूंदें दिखाई पड़ रही थी और साथ ही जमीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि विक्टिम को खुद को बचाने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी किया है विक्रांत और बाकी ने इस क्राइम सीन की गहन छानबीन की और आस के एनवायरमेंट को भी अच्छे से चेक किया इसके बाद विक्रांत उठ के खड़ा हुआ और फिर अशोकन की तरफ देखकर बोल पड़ा अच्छा तो अब एक और आदमी बचा है ना?